उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके सामने एक और समस्या आ चुकी है दरअसल आज शाम को ठीक 6 बजे उसका डुप्लीकेट टास्क होने यह है कि 6 बजे टास्क उसके करंट लोकेशन से थोड़ी दूर होने वाला था और अगर विक्रांत जल्दी वहां पहुंचने के लिए नहीं निकलता तो वो लेट हो जाएगा अगर विक्रांत नॉर्मल सिचुएशन में होता तो फिर उसके लिए वहाँ जाना कोई मुश्किल काम नहीं था लेकिन आज केस थोड़ा अलग है उसके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है और वो बिना व्हीलचेयर के या किसी की मदद के एक इंच भी नहीं चल सकता आज बिना किसी की मदद के वो डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन पर पहुंच ही नहीं सकता उसके पास एक ही रास्ता था कि इंस्पेक्टर करण और रोहित मिलकर उसे डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन तक पहुंचाएं। लेकिन यहाँ मुश्किल ये थी कि विक्रांत उनसे क्या कहकर उन्हें अपने साथ ले जायेगा यहाँ तो अगर एक बार के लिए विक्रांत ने उन्हें ये बता भी दिया की वो अदृश्य शक्ति का डुप्लीकेट टास्क पूरा करने के लिए जा रहा है तो भी उसका यकीन नहीं करेंगे अब क्या करूं? विक्रांत काफी सोच में पड़ा हुआ था घड़ी की टिक-टिक की आवाज आने के साथ ही विक्रांत की टेंशन भी बढ़ती जा रही थी इस टाइम वो डुप्लीकेट टास्क को छोड़ भी नहीं सकता था भले ही उसे डुप्लीकेट टास्क की मदद से केस का कोई इम्पोर्टेंट क्लू नहीं मिलने वाला था लेकिन फिर भी वो इसे मिस नहीं कर सकता था विक्रांत ने बड़े ध्यान ऐसी डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन चेक किया और फिर हल्की सांस लेते हुए सोचने लग गया ऐसा लग रहा था कि आज उसे अपने बॉस होने का गलत फायदा उठाना ही पड़ेगा डुप्लीकेट टास्क शुरू होने के ठीक तीस मिनट पहले विक्रांत तैयार होकर पुलिस कार में बैठा हुआ था इंस्पेक्टर करण गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे और रूही भी बगर सीट पर बैठी हुई थी विक्रांत सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप नंदू को ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं तो फिर दोबारा से वहाँ क्यों जाना चाहते है इंस्पेक्टर करण ने गाड़ी के एक्सीटर पर थोड़ा जोर देते हुए विक्रांत के आगे सवाल किया रोई ने भी अपने होठो चबाते हुए विक्रांत से पूछा सही बात है नंदू के केस केस का डेविल से कोई कनेक्शन भी नहीं है फिर भी आप क्यों उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फिर इंस्पेक्टर करण ने चेहरे पर थोड़ा चिंता का भाव लाते हुए कहा सर आपको अभी आराम करना चाहिए अभी अभी आपका ऑपरेशन हुआ है अगर आप कहो तो मैं वहाँ का वीडियो बनाकर आपको दे देता हूँ आपको वहाँ जाने की जरूरत भी नहीं है विक्रांत ने फिर थोड़ा गंभीर मुद्रा में आते हुए जवाब दिया सुपर डिटेक्टिव कोई एक दिन में नहीं बनता है बेस्ट डिटेक्टिव बनने के लिए हमें हर केस से कुछ न कुछ सीखना होता है जब मैं हेडलेस फीमेल केस पर काम कर रहा था तब मैंने केस के हर डिटेल पर बहुत ध्यान दिया था इसीलिए मैंने वो केस गजब का है दिन सोचो जरा अभी विक्रांत अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसका फोन बज उठा जब नंदू ने विक्रांत के ऊपर स्टेन गन से हमला किया था तब उसका फोन बुरी तरह से डैमेज हो गया था रूवी ने उसका फोन बनने के लिए दिया हुआ था कि अब तक बनकर वापस आ चुका था फोन बनने के बाद भी उसका रिंगटोन नहीं चेंज हुआ था हेलो विक्रांत ने फोन उठाकर कहा फोन में दूसरी तरफ से नैना की आवाज साफ सुनी जा सकती थी विक्रांत हमें हर्षवर्धन का छोटा भाई मिल गया है नहीं मेरा मतलब उसका छोटा चचेरा भाई मिल गया है क्या विक्रांत को समझ में नहीं आया की आखिर नैना उसे क्या कहने की कोशिश कर रही थी जिसने हर्षवर्धन और उसकी वाइफ को बिजनेस में काम करने के लिए बुलाया था ये वही था असल में ये उसका चचेरा भाई था और उसका नाम राजीव पटेल है नैना ने, ने, ने विक्रांत को बताया ओह तब जाकर विक्रांत को सब समझ में आया अभी भी वो कंपनी बंद नहीं हुई है बल्कि अब वो कंपनी लिमिटेड फर्म बन चुकी है नैना ने, ने, ने, ने, ने बताया और अब राजीव पटेल ही इस कंपनी का चेयरमैन है अब भी वो कंपनी स्कूल और कॉलेज के लिए प्रैक्टिकल इक्विपमेंट बनाती है उसके साथ ही कंपनी ने अब वो सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन बनाना भी शुरू कर दिया है जो कि ज्यादातर स्कूल और कॉलेज के लिए ही होता है अब कंपनी काफी बड़ी बन चुकी है और देश भर में कई सारे ऑफिस भी खुल चुके हैं। ओ तो विक्रांत कुछ देर तक इस बारे में सोचने लगा और फिर पूछ पड़ा अच्छा तो राजीव पटेल को कुछ मालूम है क्या नैना ने, ने, ने उत्तर दिया तुम जो कह रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए मैंने राजीव से बात की मुझे बताया कि हर्षवर्धन की मौत सिर के बुखार की वजह से हुई थी उस टाइम गाजियाबाद में वायरल फीवर काफी फैला हुआ था और उस साल काफी लोग इस बीमारी में मारे गए थे हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स की काफी भीड़ लगी रहती थी इस वजह से शुरू शुरू में तो उसे एडमिट करने के लिए उन्हें बेड ही नहीं मिला था बाद में किसी तरह उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था लेकिन फिर बुखार शुरू होने के एक दो दिन के भीतर ही उसकी मौत हो गयी फिर आगे कहा मैंने डेट मैच किया जब हर्षवर्धन को हॉस्पिटल कोई के मतलब को के तुम ये बता सकती हो की मरने के पहले वो कैसे रहता था मेरे कहने का मतलब जिस जिस जगह पर और जिस जिस टाइम पर डेविल केस का मर्डर हुआ था उस टाइम हर्षवर्धन कहा था उसकी लोकेशन क्या थी विक्रांत नैना ने फिर उस देर तक रुकने के बाद सवाल किया अच्छा हम लोग सर्च वारंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या राजीव पटेल ने बताया कि जब हर्षवर्धन ने रिटायर होने का प्लान बनाया तब उसने गाजियाबाद वापस आकर तीन बेडरूम वाला अपार्टमेंट भी खरीदा था और जब हर्षवर्धन की मौत होगी तो फिर उसके बाद भी उसकी पत्नी वहाँ फ्लैट में अकेले ही रहा करती थी तो हो सकता है की उस अपार्टमेंट में अभी भी हर्षवर्धन की कुछ चीजें मौजूद हूँ नैरा फिर थोड़ा सीरियस होते हुए कहा हर्षवर्धन की मौत अचानक हुई थी तो अगर वो वाकई में डेविल केस का कातिल है तो फिर जरूर उसके घर में से हमें केस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिल सकता है बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ फ्लैट पर अचानक से पहुंचकर तलाशी लेनी चाहिए इस तरह से अगर हमारा शक गलत भी हुआ तो भी हमें तुरंत पता लग जायेगा हमें अब टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए विक्रांति नैना की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया और फिर कहा ओके मैं अभी हेडक्वार्टर फोन करके सर्च वारंट के लिए कहता हूँ लेकिन अभी हर्षवर्धन के ऊपर हमें बस शक है ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो ही असली मर्डरर है इसलिए जब तुम उसके फ्लैट पर तलाशी के लिए जाना तो उसकी वाइफ को ये सब अच्छे से एक्सप्लेन कर देना विक्रांत की इस बात को सुनकर नैना काफी अवाक रह गई और उसने तुरंत ही विक्रांत ऐसी कह दिया विक्रांत तुम तो बड़े समझदार हो गए हो तुम कब से दूसरों की इतनी केयर करने लगे मैं हमेशा ऐसी ऐसा ही था ईमानदार और दयालू टाइप का आदमी मैं। तुमने कभी नोटिस नहीं किया मुझे। विक्रांत ने बिना किसी के जवाब दिया। नैना ने फिर हुए कहा, अच्छा ठीक है ठीक है बहुत दयालु हो तुम <laughs> पता है मुझे तुम जल्दी से सर्च वारंट बनवा कर भेजो नैना के फोन रखते ही विक्रांत ने तुरंत ही अपने कमांडिंग ऑफिसर मिस्टर सहगल को फोन करके सर्च वारंट रेडी करने के लिए कह दिया विक्रांत के कहने के महज 10 मिनट के भीतर ही सेंट्रल सी से आई डी के हेडक्वार्टर ऐसी गाजियाबाद पुलिस हेडक्वार्टर पर फोन जाता है और कुछ ही मिनटों में विक्रांत के पास सर्च वारंट रेडी होकर आ गया विक्रांत ने तुरंत ही सर्च वारंट नैना के पास भेज दिया ताकि नैना आगे का स्टेप जल्दी से ले सके इधर इंस्पेक्टर करण अभी भी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और वो ये सब देख सारा मामला जानने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे थे उन्होंने गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंचा दिया जहां पर कल सिगरेट ट्रक की रॉबरी हुई थी हम्म, विक्रांत ने फोन पर मैप देखते हुए इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा इतना तेज मत चलाओ इंस्पेक्टर करण को विक्रांत के असली मकसद का पता नहीं था ऐसे में उन्होंने विक्रांत से कहा अगर हम जल्दी से वहाँ नहीं पहुँचे तो अंधेरा हो जाएगा और हम कुछ देख भी नहीं पायेंगे धीरे चलाओ मैं अंधेरा होने का ही इंतजार कर रहा हूँ विक्रांत ने फिर करण की तरफ हाथ हिलाकर इशारा करते हुए कहा